मुस्कुराते रहो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में आशा करूँगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आज विशेष ग्लोबल सब में आए हुए मेहमानों से आपकी मुलाकात करा रहे हैं तो अभी तनुजा सोलंकी हमारे साथ हैं। तनुजा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका शांति कैसे हैं आप मैं मैं बहुत बहुत खुश खुश हूं और यहां बहुत अच्छा और यहां आके अच्छा लग रहा है मन से तन से वे में खुश हूं आज। जी जी जी जी जी मैं चाहूंगा कि ग्लोबल सबमिट का जो ये पूरा प्रोग्राम हुआ उसमें आपने क्या जाना क्या समझा उसके बारे में बताइए जो भी सेशंस uh, हुए I think वो एक uh, पॉजिटिव वे को कैसे अपनाना है और अपने लाइफ को कैसे आप पॉजिटिव वे में आप अपने कर सकते हो चीज़ें समझ सकते हो एंड हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में कैसे कार्य करोगे कैसे ज्ञान लोगे आई थिंक वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में <laughs> जी जी जी तो ऐसी आ, कौन सी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको एक कुछ खास अनुभव हुआ हो उसके बारे में बताइए मुझे सबसे ज़्यादा खास अनुभव ये हुआ कि जब हमें परमात्मा को जाना आई गेस उस टाइम पे मुझे घूसबंस फील हुए जब बाब जब देवियों ने ये हमें साथ साथ कर करवाया बाबा से कि वही है जो हमारी हेल्प करते हैं हमारे साथ रहते हैं उनका हमेशा हमारे सर पर हाथ रहता है हमने उनको जाना और इस वजह से अभी भी मुझे बोलते हुए आई थिंक वो सबसे बड़ा ये है बाबा का रूम जा, जा, जी जी जा गए हम विजिट किया काफ़ी प्लेसेज विजिट किया आई थिंक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और वही चीज़ टच हुई आई थिंक वही हम लेके जाएंगे यही याद है हम साथ में लेके जाने वाले हैं बाबा को हमने इतने करीब से जाना पहचाना ये बहुत अच्छा था <laughs> चलिए बहुत सुंदर अनुभव है और ऐसा कहा जाता है कि आध्यात्मिक अनुभव जो है एक बार हो जाता है लेकिन उसको कंटिन्यू रखना मेमोरी में एंड उसको प्रोलॉन्ग करते रहना लाइफ टाइम के लिए तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसी के लिए पुरुषार्थ कहा जाता है इसी के लिए अभ्यास कहा जाता है तो वो चीज़ें जो है आप अपने जीवन में हमेशा इसको कायम रखने के लिए रोज़ जैसे कि ब्रह्मा कुमारी इसका जो सेंटर है वहाँ पर ज्ञान और योग मुरली वगैरह जो है वो आपको सुनाया जाता है तो उसको कंटिन्यू करना yes. तो चलिए जाते जाते तनुजा जी एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे आप समझाती हैं और वो, वो सब चीज़ों को सिर्फ सुनना ही नहीं हमें हमारी लाइफ में भी उस चीज़ को इंप्लीमेंट करना चाहिए बिकॉज़ मोस्टली हम सुनते हैं बट उस चीज़ को हमारी लाइफ में नहीं लाते वो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है आई yes. गेस वो सब चीज़ें हम मुरली के थ्रू बाबा से योग करके थ्रू हम जो पाते हैं अगर हम वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारी लाइफ अपने आप परिवर्तन हो जाएगी हम जो यहाँ सीखते हैं ज्ञान धारणा योग करके सेवा करके आई थिंक ये सारा एक्सपीरियंस हमें भगवान बाबा करा देता है I guess, सब कुछ जी जी जी चलिए धनुजा जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया बहुत ही सुंदर अनुभव आपका है और मैं चाहूँगा कि इस अनुभव को हमेशा अपने साथ रखें मेमोरीज में, में, में रखें और बार बार याद करें ऐसी शुभ आशा के साथ ढेर सारी खुशियाँ आपको आप सुनाए हैं रेड वन वन जीरो सेवन पॉइंट एट एफ एम सुनते रहो मुस्कराते रहो शांति सागर शांति का संसार रचाने आया शांति सागर शांति का संसार रचाने आया भारत में आबू पर्वत पर शांति या भारत में आप पर्वत पर शांति कुंड रचाया शांति सागर शांति का संसार रचाने रचाया ज्ञान यज्ञ से प्रकट हुई अद्भुत योग की ज्वाला हर आत्मा पुण्य हुई जब पिया अमृत प्याला शिव ने शांत भरा कलश शिव ने शांत से छलकाया शांति सागर शांति का संसार रचाने आया भारत में आप पर्वत पर शांति कुंड रचाया शांति सागर का संसार रचाले आया विश्व शांति दूत शिव ने चारों जग के दुख और पाप मिटाए शांति का भंडार शिव ने शांति का भंडार शिव ने जन जन तक पहुंचाया शांति सागर शांति का संसार रचाने आया भारत में आबू पर्वत पर शांति कुंड रचाया शांति सागर शांति का संसार रचाने आ सब अशांत थे आशा आई, पाके शिव का सहारा प्रेम शीतलता सुख का उसने बोध कराया त्राही, त्राही कर तथ मानव त्राही, त्राही कर तथ मानव तृप्त गुणों से पाया शांति सागर शांति का संसार रचाने आया भारत में आबू पर्वत पर शांति कुंद रचाया शांति सागर शांति का संसार रचाने आया शांति सागर शांति चाने